राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के, की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकीय संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा 2 के छात्रों के लिए कार्यक्रम चिड़िया और कौवा आलेख रमापाहु जटा है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता करती आई चिड़िया ची-ची करती आई उड़ते हैं ये आसमान में, जहां चाहते वहां है जाते, दिन भर करते काम रात में, ठक कर ये हैं सोजाते, ठक कर ये tit ai chiria ai chichi ai chiria chichi ai dalar tin kala ai chiria ai dalar tin kala ai chiria ai chichi kati ai chiria chichi ai मेरे बच्चों जैसे ही सुबह-सुबह चिड़िया चहचहाना शुरू करती है मुझे लगता है वो कह रही है जागो भाई जागो बस मैं झट उठकर बैठ जाता हूं भाई चिड़िया और कौवा तो सुबह-सुबह तुम्हारे घर भी आ जाते होंगे और करने लगते होंगे जीजी बापा जीजी गो गो जीजी मच्छर जी जी। कीड़ियां और चीड़ा ज्यादातर एक साथ रहते हैं दोनों का रंग मटियाला मतलब मिट्टी के रंग जैसा होता है पेट और आसपास का रंग काला और भूरा आ, कुछ मिलाजुला होता है चिड़े की चोंच के नीचे का हिस्सा आ, बच्चों यह बात ध्यान से सुनो चिड़े की चोंच के नीचे का हिस्सा काला होता है बच्चों चिड़िया अपनी चोंच से बहुत से काम करती है जानते हो चिड़िया अपनी चोंच से दाना चुगती है तिनके उठाती है घोंसला बनाती है और अपने बच्चों को दाना खिलाती है अच्छा बच्चों अब यह बताओ कि चिड़िया किससे उड़ती है हां हां बोलो बोलो बोलो हां पंखों से चिड़िया के दो पंख होते हैं और होती हैं दो टांगे प्यारे बच्चों जैसे हम घरों में रहते हैं चिड़िया का भी घर होता है जिसमें वो रहती है चिड़िया के घर को घोंसला कहते हैं हां घोंसला घोंसला तिनकों का बना होता है पता है वो घोंसला क्यों बनाती है गर्मी सर्दी नहीं लगे हां गर्मी सर्दी नहीं लगे बारिश में ना भीगे चिड़िया बारिश में ना भीगे चिड़िया हमारे आस-पास ही रहना पसंद करती है वो हमारे घरों में घोंसला बनाती है और घर भर में चीं चीं चीं चीं करके शोर मचाती रहती है वो अपना घोंसला खिड़कियों अलमारियों या किसी भी कोने में बनाती है चिड़िया अपना घोंसला हर जगह नहीं बनाती इस बात का बड़ा ध्यान रखती है कि उसे घोंसले के आसपास ही खाना मिल सके और अपने बच्चों को खिला पिला सके बच्चों एक बार नीलू और उसके छोटे भैया राजू ने चिड़िया और चिड़े को घोंसला बनाने के लिए घास फूस सूतली डौरा और tin ke laate dekha chidhe aur chidiyane ne neelu aur raju ke ghar ke ek chote se roshandaan mein ghaas phoos rakhna shuru kar diya ek din neelu aur raju darwaze ke paas rakhi mez par chadhkar ghonsla dekhne lage वोला सुंदर घास लगा था घोंसले में चिड़िया के छोटे-छोटे दो अंडे रखे थे नीलू ने अंडों को छू लिया ये देखते ही राजू चिल्लाते हुए बोला अरे तुमने चिड़िया के अंडे क्यों छुए देख लेना अब चिड़िया अपने अंडों को नहीं सेगे हां अंडों को कोई छू लेता है तो चिड़िया अपने अंडे नहीं सेती तो बच्चों उसी समय चिड़िया आ गई और सीधी घोंसले में जा बैठी नीलू और राजू बड़े खुश हुए पर ये क्या उसी समय घोंसला हिला और चिड़िया ने अपने अंडे जमीन पर गिरा दिए और चिड़िया घोंसले से बाहर आकर चीं ची चीं ची करने लगी बच्चों तुम तो चिड़िया के अंडे नहीं छूओगे ना चीटकटी आई चिड़िया चीटकटी आई चीटकटी आई चिड़िया चीटकटी आई डालर टिन कलई चिड़िया चिकी करती आई डालर टिन कलई चिड़िया चिकी करती आई कौवा भी आया अरे ये कौन आ गया पहचाना बच्चों तुमने ये किसकी आवाज है शाबाश ये कौवे की आवाज है सुबह सवेरे घर घर डोला का का कल कोआ बोला बुद्धिमान कलाक निराला लंबी चोंच हर रंग है काला नसर पर जाके नीचे लपके जो कुछ मिले चोंच में झपटे किसी ने इसको तंग किया तो सभी ने मिलकर शोर मचाया काव काव काव काव काव काव काव प्यारे बच्चों चिड़िया की तरह कौवा भी तुम्हारे घर की मुंडेर पर या आंगन में कांव-कांव करता है बच्चा कौवे का रंग काला होता है परंतु गर्दन कम काली होती है कौवा शाम को अपने दूसरे साथी कौवों के साथ कहीं दूर पेड़ों पर चला जाता है और बच्चों कौवे की एक और खास बात है जब तक तुम उसके पास जाकर उसे ना उलाओ, वो नहीं उलेगा। बच्चों के हाथ से तु वो बिना डरे खाने की चीज छीन लेता है। और वो जहर से उड़ जाता है। अरे, अरे बच्चों, ये शोर कैसा। हम्... ये तो बहुत सारे कौवे एक साथ चिल्ला रहे हैं हम्म लगता है किसी एक कौवे को किसी ने पत्थर मार दिया है कौवों में बड़ी एकता होती है अगर किसी कौवे को चोट लग जाए या उसे कोई मार दे तो आ पास के सारे कौवे कांव कांव करके शोर मचा देते हैं और बच्चों कांव कांव सुनकर जरा सी देर में दूर-दूर से बहुत से कौवे वहां मदद के लिए आ जाते हैं कौवा हर चीज उठा लेता है चाहे वो खाने की चीज ना भी हो जब उसे पता चलता है ये खाने की चीज नहीं है तो उसे फैक देता है इसी लिए कई बार खेतों में दगीचों में और कवों के घोसलों में साबन की तिकिया, कंगे, चमच, चमकतार गहने भी मिल जाते हैं दूसरे पक्शियों के घोशनों से कवा नन्नी नन्नी बच्चों और अंडों तक को चुरा कर खा जाता है एक काम और करता है वो सब गंदी चीजें खा जाता है कीडे, मकोडे, सब खा जाता है बच्चों, इससे हमारा बड़ा फाइदा होता है <laughs> अग तुम कहो� फायदा कैसा अरे भाई कौवा अनाज पेड़ पौधों और जानवरों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों को खा जाता है प्यारे बच्चों कौवा अपना घोंसला ऊंचे पेड़ों पर ऐसी जगह बनाता है जहां दो से ज्यादा टहनियां हों इसे वो रुई टिन के टहनियों और टिडियों के पंखों से बनाता है बाहर से देखने में कौवे का घोंसला बड़ा गंदा लगता है पर अंदर से साफ सुथरा होता है बच्चों कौवे का घोंसला इस तरह ऊपर से खुला और गहरा होता है जिससे अंडे या नन्हे बच्चे घोंसले से बाहर ना गिर सकें और बच्चों <गँगे> मजेदार बात तो यह है कि कौवे के घोंसले में नरम परों बालों और ऊन का बिस्तर सा बिछा होता है कांव-कांव कर आया कौआ कांव-कांव कर, कर। उड़ के कौवा मोर भी आया।, भी आया आज नहीं तोता भी आया आज नहीं